सहनावत सहनो भुन तो सह वीर कर्वा वह तेजस्वीनावीतमस्त मिषा ओम ओ शांति शांति श विदान दर्शन की 21वीं कक्षा वेदान दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है और इसके हमने 17 सूत्रों तक देखा था चौथे सूत्र से प्रसंग प्रारंभ हुआ था दहर शब्द का दहर का मतलब परमात्मा लिया गया तो क्यों लिया गया उसको बताया गया कि बात के वचन बात के विशेषण ये बताते हैं कि दहर का मतलब यहां परमात्मा ही हो सकता है और भी जो बातें बताई इसी से संबंधित कुछ और प्रश्न आदि उठेंगे कि दहर का मतलब जीव क्यों नहीं लिया जा सकता है उसको हम आगे देखेंगे आज और पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं पूछिए अच्छा जी सूत्र संख्या हाँ। संख्या 17, ख्याख्यार इसमें प्रारंभ में ही यो अयमत्र दहर आकाश परमात्मा बोल तो वर्णित को खोल रहे हैं क्या आकाश शब्द से हाँ। इसका मतलब आकाश दहर और आकाश पर्यायवाची शब्द मानना एक ही एक ही बात है जहां जहाँ दहर शब्द आता है वो सारे आकाश के लिए ही है। आकाश नहीं परमात्मा दहर का मतलब आकाश और आकाश का मतलब परमात्मा यहाँ पर दहर का मतलब आकाश है इसका मतलब छोटा स्थान छोटा स्थान इसका मतलब जहां जहां पर भी दहर शब्द आता है हाँ। तो आकाश ही समझेंगे हाँ छोटा स्थान छोटा स्थान आकाश अवकाश उसका एक भाग पूरा आकाश नहीं दहर का मतलब पूरा आकाश विस्तृत जो है उस रूप में नहीं छोटा स्थान उसका पर्याय इस प्रकार देखेंगे वैसे तो आकाश कहने पर पूरा आता है जहां पर भी रिक्त स्थान है वो सारे यहां एक अंशी लेना होगा हमारे को पूरा लेंगे तो फिर दहर शब्द उसके लिए उपयुक्त नहीं है जब हम कहीं कहें कि ये थोड़ी सी जगह है ये जो थोड़े से स्थान को हम कहते हैं छोटी जगह कहें। जगह कितनी होती है जगह मतलब अवकाश आकाश उसी तरह से जगह कितनी होती है छोटी होती है क्या तो हमेशा व्यापक होती है यूँ आप देखने लगो सर्वव्यापक कह सकते हैं आप स्थान को जगह को सर्वव्यापक कह सकते हैं लेकिन फिर भी अपेक्षा से उसका एक भाग जो है उसको हम छोटे आकाश के रूप में कह सकते हैं ऐसे दह शब्द का प्रयोग सूत्र संख्या 11 ग्यारह सा इसमें आचार्य दूसरी पंक्ति में प्रारंभ में ही केवलम आकाशवत आश्रयभूता एवकु ऐसा बोला है तो यहां पर केवल आकाश के समान आश्रय भूत ही कह रहे हैं तो हाँ आकाश के समान भूत नहीं ही कह रहे हैं हाँ तो केवल आकाश, आकाश के समान भूत नहीं है ये जो इन्होंने कहा अम, अंबरांत धृति ही आकाशांत धारण शक्ति धृति मतलब धारण शक्ति ये जो धारण शक्ति है ये आकाश के समान नहीं है आकाश भी धारण करता है लेकिन आकाश निष्क्रिय रूप से धारण करता है जैसे हम आ, हम अपने घर में रह रहे हैं तो हमें कौन धारण कर रहा है हमें कौन धारण कर रहा है हम कह सकते हैं कि घर का फर्श या भूमि ये धारण कर रही है मेरे को वायु भी धारण कर रही है माता पिता भी हमारे को धारण कर रहे हैं परिवार वाले हमारे को धारण कर रहे हैं जिनसे हमारा जीवन चल रहा है अभी सुरक्षित है अब ये धारण तो कर रहे हैं लेकिन धारण करना अलग अलग तरह से है भूमि कैसे धारण कर रही है निष्क्रिय रूप से भूमि की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है बस वो तो है जो है हम उस पर चल रहे हैं खेल रहे हैं कूद रहे हैं सो रहे हैं ये हम गतिविधियां कर रहे हैं तो माता पिता हमारा कैसा धारण करते हैं धरती की तरह से नहीं वो सक्रिय रूप में धारण करते हैं हमें दिशा निर्देश भी करते हैं हमारा प्रशासन करते हैं निर्देशन करते हैं शासन करते हैं अनुशासन करते हैं भूमि की तरह से नहीं भूमि के ऊपर तो हम चाहे कुछ भी उल्टा सीधा भी कर ले धारण तो कर रही है लेकिन निष्क्रिय रूप से प्रशासन के रूप में नहीं धारण कर रही है माता पिता प्रशासन के रूप में धारण कर हैं राजा हमें प्रशासक के रूप में धारण कर रहे हैं तो ऐसे ही जब धारण करने के रूप में आकाश का या परम परमात्मा का वर्णन किया विद्युति का तो स्पष्टीकरण के लिए कह रहे हैं कि वो मात्र आकाश के समान धारण नहीं कर रहे है। आकाश के समान नहीं कर रहा यानी वो जो धारण शक्ति है वो आकाश के समान केवल आश्रयभूत ही नहीं है जैसे जमीन आश्रय है भूमि आश्रय है मात्र उतना ही धारण उसका नहीं है आश्रय नहीं है उसके अतिरिक्त क्या है प्रशासन प्रशासन भी वो करता है दिशा निर्देश करता है हमारे पाक पुण्य कर्मों को देखता है उनका फल देता है ये सारी चीजें जुड़ी हुई है और कोई पूछे ओम आचार्य सूत्र संख्या दस जी उसमें बृहदार तीन आठ तीन का जो सूत्र दिया गया उसका भाष्य है है जो के ऊपर और पृथ्वी के नीचे जो दिवलोक और पृथ्वी लोक बीच में है और जो भूत वर्तमान तथा भविष्यत कहा जाता है, है वो सब किस में उत्पन्न है यहाँ पर जो स्थान पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी के नीचे स्थान के बारे में विस्तार से बताइए हाँ जैसे कि हम अपने लिए कहे अपने और हवा के लिए हम कहें तो हमारे ऊपर भी हवा है हमारे दाएं भी हवा है बाएं भी हवा है नीचे भी हवा है ऐसा जब कहते हैं तो ये कहते हुए हमें क्या प्रती होती है कौन व्यापक है वायु व्यापक हुई ना हमारे से क्योंकि जहां हमारा सिर है उससे भी ऊपर है वो जहां हमारा बाह या हमारी सीमा आ गई है उससे भी परे है वो इधर भी वो है पीछे आगे सब तरफ है तो हमारी तुलना में वो व्यापक है ये हमें सिद्ध होता है ठीक है इसी तरह से ये जो कार्य जगत है उसको तीन लोकों में बांटा गया है एक भूलोक भूमिलोक पे हम रह रहे हैं अभी अपनी दृष्टि से सापेक्ष कथन है दूसरा दुलोक जो चमकीले तारे आदि हैं ऊपर जो हमारे हैं वो अब इस सापेक्ष रूप से कथन किया जा रहा है वो परमात्मा जो कि पृथ्वी से भी नीचे है और जो द्विलोक से भी ऊपर है इसका मतलब क्या हुआ वो इनसे भी व्यापक है परमात्मा की व्यापकता को बताने के लिए ये कथन किया गया और जो द्विलोक पृथ्वी लोक के बीच में भी है ठीक है और जो आज तक चीजें हो चुकी पहले वो किस किसमें व्याप्त थी जो अभी हो रही हैं विद्यमान है वो किस में और जो भविष्य में बनने वाली हैं वो सब की सब किस किसमें व्याप्त है जैसे कि समुद्र के लिए कहा जाए कि जो मछलियां हो चुकी यानी मर चुकी वो किस में रहती थी जो मछलियां अभी हैं वो किसमें रह रही हैं और जो भविष्य में पैदा होंगी वो मछलियां कहां रहेंगी वो सब समुद्र में ही रहे और समुद्र उनके ऊपर नीचे दाएं बाएं पानी व्यापक है तो उससे अधिक बड़ा है फैला हुआ है परमात्मा की व्यापकता को बताने के लिए इस दृष्टि से कथन किया गया इस शैली से और कोई ओम जी पृष्ठ संख्या इकहत्तर सूत्र पंद्रह इसमें जो अहर अहर गच्छनते हैं तो इसमें जीव को मतलब तो के साथ कैसे जोड़ेंगे स्पष्ट इसमें जो है सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छन्ती नव एवं एव इम सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छन्ति ये सारी प्रजा प्रजा मतलब तो जीव ये प्रजा परमात्मा की दृष्टि से होगा परमात्मा स्वामी है राजा है और हम सब प्रजा उसकी ये सब प्रजाएं प्रतिदिन जहां पर जाती हैं ये स्वप्न सुशुक्ति का सुशुक्ति का वर्णन है ये निद्रा में जब जाते हैं सब जाते हैं निद्रा में तो जहां ये सब निद्रा में जाते हैं एतम उस ब्रह्मलोक को न विन्दन्ति लेकिन नहीं जानते ब्रह्मलोक की तरफ जाते हैं लेकिन ब्रह्मलोक को नहीं जानते तो इसमें आपका क्या पूछना है अहर अहर गच्छन्ति का मतलब जीवात्मा है वो जीवात्मा है प्रजा प्रजा मतलब जीवात्मा है मतलब इसको दहर के साथ हम कैसे करेंगे दहर में ईश्वरी है गति शब्दाभियान इससे सिद्ध जो हो रहा है क्योंकि वो वहां पर पहुंचती है ये प्रकरण में इससे पहले दहर शब्द आ चुका है देखिए ये जो वचन दिया है इन्होंने आठ तीन दो का दिया है ठीक है और आठ एक एक में इन्होंने इससे पिछला सूत्र चौदहवें सूत्र में जो उदाहरण दिया है छांदोग का अथा यदश्मीन ब्रह्मपुर दहरम पुण्डरी वेशम ये जो दहर शब्द आया उसके बाद ये में ये प्रकृति में ये वर्णन आया है। तो ये जिसमें जाते हैं और उस ब्रह्मलोक को नहीं जानते उस ब्रह्म को नहीं जानते ये उस दहर को नहीं जानते उस प्रसंग से यहां पर ले रहे हैं उसको धन्यवाद हाँ आचार्य जी पृष्ठ संख्या सत्तर में भाष्य के नीचे से चौथी सूत्र संख्या 12 हाँ नीचे से चौथी पंक्ति है इसमें हाँ। कह रहे हैं कि एवं अत्र प्रकृति और जीव से च व्यावृत्ति ही स्पष्ट थे हाँ यहाँ नीचे वचन दे रहे हैं उससे प्रकृति और जीवात्मा में प्रकृति और जीव परमात्मा से पृथक है उसका पता लगता है नहीं ये पीछे वाले से कह रहे हैं पीछे का जो वचन गया है ना जी। नहीं आगे जो वचन आ रहा है उससे कहना चाह रहे हैं इसमें है कि अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री अमतम मंत्री अविज्ञातम विज्ञात्री नहीं <coughs> आगे से भी है आगे के लिए तो फिर आगे का है ना आगे जो गृहदारण जो वचन कहा है अत्र अद, प्रयोग शारीर व्यावर्तित है किसका व्यावर्तन होता है शारीर का आत्मा का और दृष्टित्वादि चेतन धर्म ही प्रकृति व्यावर्तित थे तो ये जो वचन है आप कह रहे हैं ना अदृष्टम दृष्टि अश्रुतम श्रोत्री इसके लिए तो व्यावर्तन का इसके नीचे कहा गया है और जो आपने ऊपर वचन पढ़ा था एवं मत प्रकृति जीव से व्यावृति स्पष्ट ये ऊपर वाले वचन को लेकर के है कैसे तो देखिये पीछे वाला वचन जो है बृहधारण का वाला इसमें ब्राह्मणों ब्राह्मण कहते हैं कि अस्थूलम अनु अरस्वम अदीर्घम इसके द्वारा क्या हुआ इसके नीचे जो इन्होंने खोला न चाह तत्प्र कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम वस्तु वक्तुम शक्य यहां तक एक बात हो गई और अच्छुषकम अश्रोत्र अवाक अमनो इनके द्वारा शरीरधारी जीवो भवित तो मर्रति शरीरधारी जीवो भवित तो ये जो दो वाक्य अलग अलग थे एवं इस प्रकार यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ है ये पीछे वाला प्रकृतिक जीवन से व्यावर्ती ठीक है जी मैं वैसे नीचे वाला ही पूछना चाह रहा था तो नीचे जो इन्होंने कहा कि अदृष्टादितांत प्रयोग ही शारीरों व्यावर्तिये मतलब यहाँ जो अदृष्ट अद्रिश्ट, अदृष्टम अस्त्रोत ऐसा कहा हुआ है तो इससे तो शारीर का शारीर की व्यावृत्ति होती है और जो दृष्टित्व आदि चेतन के धर्म है उससे प्रकृति की व्यावृत्ति होती है तो ये कैसे होती है ये नहीं समझे इसमें आपको पहले वाले में समस्या होगी दृष्टि आदि से प्रकृति की व्यावृत्ति होती है ये तो ठीक है क्योंकि प्रकृति जड़ है तो उसमें दृष्टित्व नहीं होता अचेतनत्व है और परमात्मा में हो सकता है तो प्रकृति की व्यावृत्ति तो ठीक है समझ में आती है लेकिन ये जो अदृष्टम अश्रुतम ऐसा है कि जिसको देखा नहीं जा सकता तो ये तो जीव भी नहीं देखा जा सकता है और परमात्मा भी नहीं देखा जा सकता है तो अदृष्टम कहने से जीव की व्यावृत्ति परमात्मा से कैसे हो जाएगी वो तो दोनों पे घट रहा है व्यावृत्ति तो नहीं व्यावृत्ति तो तब होगी जब विशेष लक्षण होगा यानी विशेषण होगा तो पृथक हो जाएगा ये आपका प्रश्न है आया समझ में प्रश्न इनका तो यहां पर शरीर का मतलब जो शुद्ध चेतन आत्मा को लेंगे तब तो ये घटेगा नहीं शरीर में स्थित जो जीव है शरीर में स्थित जो जीव है ये कथन का मतलब वो सशरीर कथन किया जा रहा है जो कि दिखाई दे रहा है ये जो जीव है हम इस जीव का पता कैसे लगाते हैं शरीर आदि से चेष्टा आदि से हम क्रियाओं को देख करके हम पता लगाते हैं तो ये हमें दिखाई दे रहा है इस रूप में सीधा सीधा कोई इच्छा कर रहा है द्वेष कर रहा है प्रयत्न कर रहा है इत्यादि तो ये तो दिखाई दे रहा है ये सुनाई दे रहा है वो बोलता है तो सुनाई देता है हमारे को हम एक दूसरे को सुन रहे हैं तो किसको सुन रहे हैं हम एक तरह से जीव को सुन रहे हैं शरीर में स्थित जो जीव है तो अब सशरीर यहां पर लेंगे तो ये घटेगा आप शरीर को छोड़ के शरीर का मतलब ये लेंगे जो शरीर में विद्यमान है तो शरीर से भिन्न जो शुद्ध चेतन आत्मा है नित्या आत्मा है उसका ग्रहण करेंगे तो व्यावर्तन नहीं होगा लेकिन चूंकि व्यावर्तन बता रहे हैं ये इतनी छोटी बात तो उनको भी समझ में आ रही होगी वो ऐसा नहीं कर सकते वो न तो आत्मा को साकार मानेंगे तो यहां जब व्यावर्तन देख रहे हैं तो इससे हमें पता लग जाता है कि सशरीर को ही कह रहे हैं ये अर्थ करने की एक शैली है नहीं तो इसको विरोध लगेगा कि यह क्या लिख दिया इन्होंने गलत लिख दिया अगर हम शब्दशय देखेंगे तो क्या लगेगा गलत लिखा हुआ है यहां पर जो प्रश्न इनके ऊपर आ रहा है शंका आ रही है ऐसा लेकिन हम इसमें कि ये ऐसी इतनी गलती तो नहीं कर सकते इतना स्थूल कथन तो नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये शरीर सहित आत्मा को कह रहे हैं और उससे भी हो जाता है इसका और वो कौन है हा बोलो चौदहवें सूत्र में चौद हां इसमें जो छांदो की पंक्ति है आठ है एक की हाँ अथा यह दसमी ब्रह्मपुर दहर तो इसमें दो जगह दहर शब्द आया हाँ इसमें जो दूसरा दहर शब्द है उससे परमात्मा अर्थ लेंगे तो वो जो है दूसरा दहर आया उससे उससे लेंगे परमात्मा नहीं देखो यहां जो दहर शब्द आया दहर का मतलब परमात्मा लिया जाता है वैसे तो स्थान है और उस स्थान में जो रहने वाला है वो परमात्मा अग्रही है यहाँ पर कहने क्या अथा यद अस्विन ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेशमा एक दहर पुंडरीक आकार का वेशम घर है अब जो घर कहा गया इसका मतलब है उसमें कोई रहने वाला है दहरो अस्मिन अंतराकाश है दहर कौन है इसमें अंदर स्थित विद्यमान आकाश है तस्मिन यद अंतह उस दहर में जो रहता है तद अन्वेष्ट उसका अन्वेषण करना चाहिए यानी एक तरह से तो दहेर से भिन्न माना जा रहा है इसको लेकिन फिर भी दहर का मतलब परमात्मा क्यों लिया उपाधि से कि दहर में जो रहता है उसका ग्रहण किया जा रहा है ये तो वचन तो एकदम स्पष्ट है ना लेकिन ये प्रसंग चलाया जा रहा है परमात्मा के लिए जीवात्मा के लिए नहीं बात ये है कि दहर शब्द से जिसको कहा गया इसका मतलब दहर में जो स्थित है दहर में स्थित आकाश में जो विद्यमान है वो कौन है दहर शब्द से किसको ग्रहित किया जा रहा है आत्मा को या परमात्मा को या परमात्मा का ग्रहण किया जा रहा है उसमें फिर अनवे कैसे देखेंगे? उसमें फिर ढूंढना चाहिए ये बात उसमें ढूंढना चाहिए किसको ढूंढना चाहिए जो अनवेष्टव्य है अन्वेषण करने वाला कोई और है अनवेष और है जिसको ढूंढना है वो अलग है वो कौन है तदभाव विजिज्ञासीव्यम और फिर आगे जो वर्णन किया गया उसे पता लगा कि ये ब्रह्म ही है तो देखो दहर ब्रह्मपुर में एक दहर है ब्रह्मपुर है तो दहर है पुंडरी के आकार का है वेश में है एक घर है दहरो अस्मिन अंतराकाश है दहर क्या है एक तरह से उसमें स्थित आकाश है छोटा सा वो जो घर है उसमें स्थित जो आकाश है वो और उसमें जो विद्यमान है वहां जो अंदर रह रहा है उसको खोजना है वो परमात्मा अगर इसका दूसरी तरीके से अर्थ देख सकते मत ये जो दहर शब्द है दूसरा वाला उसको अंत वाले के साथ जोड़ेंगे यद अंत दहर तद अन्विष्टव्य ऐसा क्यों क्योंकि दहर फिर निश्चित परमात्मा का हो जाएगा तो दहर को अगर आप वहां ले लेंगे आगे तो वेशम अश्विन अंतर आकाश वो जो वेशम है दहर वेशम जो बोले ठीक है आप वहां लेकिन पढ़ा हुआ यहां पर है देखो आप उसको उठा के वहां ले जाएंगे तो कुछ प्रयोजन होना चाहिए यहां संगत नहीं लग रहा है तो एकदम हम यहां से उठा के नहीं लेके जाएंगे ना क्योंकि ये छोटे छोटे है अंतराकाश ये, यहां, तक एक पूरा हुआ। दहरो अंतरा ये यहां पर पूरा हुआ तस्विन यद अंत तद अन्वेष्टव्यम ये एक हुआ और तद वाव विजिज्ञासित ये एक होगा जुड़े हुए हैं लेकिन वैसे दिखने में एक वाक्य लग रहे हैं लेकिन इसमें टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे से उस दृष्टि से दहर शब्द दहरो अस्मिन अंतराकाश है यहाँ संगत लगना है और किसी को पूछिए जी इसी सूत्र में अचय जी जो पहले दहर कहा वो हृदय आकाश हो गया फिर दूसरे में कहा कि उसमें सूर्य चंद्र है तो ये दोनों दहर को कैसे मिलाया उत्तर व, उत्तर वचनगत हेतु उभे अस्विन दिया व पृथ्वी अंतर अंतरे व समाहित इसमें दूसरे में तो दहर शब्द नहीं आया ना पहले दहर शब्द आया पहले दहर शब्द आया और दहर से परमात्मा का ग्रहण किया अब आगे का जो वर्णन आ रहा है वो उसी के बारे में तो होगा जिसका पीछे प्रसंग चल रहा है यहां दहर शब्द से आत्मा का ग्रहण होगा या परमात्मा का ग्रहण होगा ये विचाराधीन रहा निर्णय नहीं हो सकता ठीक है हृदय आकाश में और यहां जो रहता है वो तो जीव भी रहता है वहां पर तो दोनों का संदेह है लेकिन जिसका यहां वर्णन किया गया पहले उसी के बारे में आगे कहा जा रहा है कि इसमें द्व्यलोक पृथ्वीलोक सूर्य चंद्रमा आदि है रहते हैं अब ये जिस किसमें रहते हैं जो हमारे पास दो विकल्प थे आत्मा या परमात्मा उन दोनों में से किसमें रहते हैं और तो परमात्मा में रहते हैं इससे पता लगा कि दहर में वहां पर परमात्मा का ही ग्रहण है ठीक है जी, जी सूत्र में ऊपर से पांचवें पंक्ति जी. ये अनुत्व से हमने प्रकृति की व्यावृत्ति कैसे करी फिर से बोले हमने सूक्ष्म की जगह पे अनुत्व कहा किया हाँ, था हाँ. उससे हमने प्रकृति को कैसे निकाला स्थूल से तो कारण को निकाल दिया नहीं स्थूल से कार्य को निकाला, निकाला। और अणुत्व से कारण को निकाला तो कारण कार्यात्मक जो भी प्रकृति है कार्य रूप है चाहे कारण रूप है तो यहाँ पर कहा अस्थूलम अनु परमात्मा के लिए कहा गया जो स्थूल नहीं है जो अणु नहीं है तो प्रकृति भी तो अनु नहीं है कौन प्रकृति भी तो अनु नहीं है अणु है ना हाँ, रूपी है है सूक्ष्म छोटे से छोटे छोटे कण है वो तो अणु है स्थूल का मतलब होगा कार्य जगत उनसे बनी हुई चीजें और अणु का मतलब हुआ मूल प्रकृति उसका कारण उपादान कारण तो स्थूलम अणु अन कहने से जो स्थूल नहीं है और अणु नहीं है ठीक है कोई कोई व्यक्ति आया है मान लो कोई परिचित व्यक्ति आने वाले हैं हमें पता नहीं है बोले अंदाजा करो कौन है कौन आए तो संभावना करते हैं वहां से वहां से तो उसको थोड़ा संकेत करते हैं हिंट देते हैं कि वो तो नहीं है निश्चय हो जाता है कि वो जो आए हैं उनमें से विदेश से तो नहीं आए कोई देश से भी आ सकता है विदेश से बोले विदेश से तो नहीं आए अथवा राजस्थान या भारत का कोई राज्य लेने लें वहां से तो नहीं आए शहर लेने ले, नहीं वो तो नहीं है अथवा यू कहें कि महिला या पुरुष तो बोले महिला तो नहीं है या तो कहें पुरुष तो नहीं है तो सीमित हो गया ना और कोई बोले कोई विद्वान आए हैं बोले तो गुरुकुल के पढ़े हुए तो नहीं है अथवा यू कहें कि महाविद्यालय कॉलेज के तो पढ़े हुए नहीं है ऐसा करके क्या होगा हम किसी का व्यावर्तन करते हैं हटाते हैं छाट छटनी करते हैं वो नहीं है वो नहीं अब बताओ कौन है हमने कुछ कुछ दे दिए ये भी नहीं है वो भी नहीं है वो भी नहीं है क्या है जैसे कि किसी को कोई चीज देने वाला हो तुम्हारे लिए कोई चीज लेकर के आए बताओ क्या है अब तो क्या पता वो तो मिट्टी में बंध है या डब्बे में बंधे तो बोले अच्छा अच्छा चलो तुम्हारे कौन अच्छा खाने की चीज नहीं है आप बताओ क्या चीज लेके आए अथवा कोई आभूषण नहीं है अब बताओ क्या लेकर के आया हूं पहनने की चीज नहीं है बताओ क्या लेकर के आया हूं ऐसे तो ये उसको हटा दिया तो अस्थूलम अनु व्यावर्तन कर दिया ये तो नहीं है स्थूल नहीं है और अणु नहीं है ठीक है अब कोई कहे कि नमकीन बनी हुई है अब नमकीन तो तेल में बनी हुई होती है तो बोले कि तेल में तो नहीं बनी हुई है बताओ कैसे बनी हुई है तो सिकी भी है सिकी भी है जैसे पापड़ तेल में भी बनता है और वैसे भी सिकता है अंगारों के ऊपर या आग पे सीधा ऐसे आजकल नमकीन भी बिना तेल वाली भी आती है रोस्टेड हाँ रोस्टेड बोलते हैं उसको तो भाई ये तो नहीं है ये तो नहीं है बोले तो इसमें कुछ गंद आ रही है कैसी गंद आ रही है बताओ क्या मैं बोले हींग की गंध तो नहीं है प्याज की लहसुन की गंध हो सकती है हींग की गंध हो सकती है ऐसे कुछ बोले इसकी तो गंध नहीं है ऐसे यहाँ पर निषेध किया व्यावर्तन के लिए है ठीक है बोलिए तो ठीक है मेरे को तो ये लग रहा है कि सतपुरु तो से छोटे नहीं है नहीं उसको अणु का मतलब यहाँ पर छोटे आप अणु का मतलब परमाणु ले रही है नहीं अणु का मतलब है छोटा इतना ही अर्थ है छोटे से छोटी जो चीज हो सकती है उसको अणु कहा गया है अणुपरिमाण ही कहेंगे और कौन सा कहेंगे देखिए एक तो महाभूत या तनमात्राएं होती है तनमात्राएं है उसको मान लीजिए परमाणु कह दिया महाभूतों के जो सूक्ष्म कण है उनको अणु कह दिया लेकिन जहां परिमाण की बात करेंगे महत परिमाण णुपरिमाण अब ये दो शब्द हो गए अब अणुपरिमाण कहां तक का है द्वेणुक तक का अणुपरिमाण है तो द्वैणुक द्वेणुक से नीचा अणु द्वैणुक उस अणु भी और उस अणु यानी प्रकृति अणु का मतलब अगर भूतों वाली प्रकृति ले लें भूत वाली तो उससे पीछे के भी जितने इंद्रियां हो गई महतत्व हो गया मूल प्रकृति हो गई वो सब अणुपरिमाण ही तो कहलाएंगे अणुपरिमाण कहलाएंगे और अणुसरे जीवात्मा का भी व्यावर्तन कह सकते हैं कोई बात नहीं है ये जो छोटा नहीं है ये सर्वव्यापक है वो उसको उसका यहां पर कथन किया गया तो हमें पता लग जाता है okay? गया तो आगे देखते हैं बोले ओ आचार्य जी यहां अस्थूलम तो पढ़ा है और आगे भी अश्रोत्रम ये इत्यादि कहा का दीर्घम अनु और कहने से ही सब कुछ आ गया फिर अखरस्वीर्घ कहने से क्यों कहना पड़ा है? दोनों दोनों में थोड़ा अंतर है क्योंकि जो भी अणु छोटे जो कुछ भी होगा ह्रस्व दीर्घ परिमाण भी अणु और स्थल परिमाणों से ही देखा जाता ये ह्रस्व और अधीर्घ जो है लंबाई की दृष्टि से और अणु और महत जो लेंगे अस्तुलादि ये व्यापक रूप से गोल आदि जो हैं और थोड़ा स्पष्टता के लिए है करने को तो एक दो शब्दों में भी आ ही जाता है कह सकते हैं लेकिन समझाने के लिए है समझाने के लिए साथ में और खोल दिया है क्योंकि परिमाण की दृष्टि से ये तो चर्चा आती है कि भाई आप अणु और महत परिमाण मानेंगे और ह्रस्व और दीर्घ भी मानेंगे या नहीं मानेंगे तो वैशेषिक में आती है चर्चा तो कुछ तो चार परिमाण मानते हैं ठीक है कोई कहते है कि नहीं बस दो से ही काम हो जाएगा सांख्य में तो वैशेषिक अणु और महत उसके साथ साथ ह्रस्व और तीर्घ ये चार तरह से परिमाण मानता है ठीक है तो उसमें सांख्य मित्र दृष्टि से है कि नहीं जो जिसको आप ह्रस्व और दीर्घ कह रहे हो वो अणु और महत्व से ही हो जाता है तो ठीक है उस दृष्टि से कहना चाहते हैं तो वो भी कह सकते हैं लेकिन कोई चार विभाग करके कर रहा है तो ठीक है वो भी हो सकता है ठीक है तो आगे देखते हैं वेदान दर्शन के प्रथम अध्याय का तृतीय पाठ और अठारहवा सूत्र है इससे पीछे जो हमारा प्रसंग चल रहा था चौदह सूत्र से दहरा उत्तरेपया दहर शब्द परमात्मा का वाचक है उत्तरेपय बाद के जो वचन आए हैं उससे हमें ये निश्चय होता है तो इस विषय में सिद्ध करते करते काफी कुछ उन्होंने सिद्ध कर दिया लेकिन पूर्व पक्षी को एक वहां वचन दिखाई दिया बोले जहां दहर शब्द आया और उसके बाद के कुछ वचन हैं उन कुछ वचनों को उद्धत करते हुए आपने कहा कि ये तो परमात्मा पे ही घटते हैं जीव पे नहीं घटते उसको वहां पर ऐसा वचन मिला बोले ये तो जीव पे घटता है तो क्यों ना दहर का मतलब जीव ही मान लिया जाए वैसे भी दहर आकाश कहा गया और हृदय में कहा गया कुंड वेश में कहा गया तो जैसे कि शरीर में ही है तो जीवात्मा की आशंका तो वहां से थी ही तो उत्तरवाची एक वचन ये उद्धृत कर रहे हैं कि देखो इससे तो लग रहा है कि यहां पर जीव का ग्रहण होना चाहिए अब उसका समाधान सिद्धांति को करना है वो चर्चा आगे चल रही है तो देखिए 18वां सूत्र इतर परामर्शात स इति चेत न असंभवात इतर का परामर्श होने से इतर मतलब दूसरे का अब दूसरा कौन होगा यह परमात्मा से भिन्न दूसरा यानी जीव जीव का परामर्श परामर्श का मतलब है संबंध वहाँ पर जीव का संबंध जुड़ रहा है स इति तो यहां दहर का मतलब स स मतलब वह जीव होगा ऐसा यदि कोई पूर्व पक्षी कहे तो कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है असंभवाद क्योंकि यह गुणधर्म उसमें संभव नहीं हो सकते दूसरे गुणधर्म जो गुणधर्म परमात्मा में घट रहे थे अगर आप बाद के वाक्यों से यहां जीव का ग्रहण करते हो तो ये गुणधर्म जीव में तो घट नहीं सकते ये सूत्रार्थ देखिए इतर परामर्शात् इतर परामर्शात का सी समाज में खोल दिया इन्होंने इतर से परामर्श इतर परामर्श दूसरे का परामर्श परामर्श शब्द को आगे खोलेंगे इतना मतलब कौन है तो इतरो ब्रह्मणों भिन्नो जीव इतर का मतलब परमात्मा से भी जब हम कहते हैं दूसरा इतर का मतलब है दूसरा तो जिसको भी हम दूसरा कहेंगे किसकी अपेक्षा से दूसरा कह रहे हो तो किसी पहले कोई ना कोई होगा पहला वृक्ष है तो घर है गांव है कुछ भी कुछ न कुछ होगा जिसकी अपेक्षा से वो कथन किया जाए तो यहाँ इतर कौन है स्पष्ट का इतरो ब्रह्मणों भिन्न ब्रह्म से भिन्न भिन्न जो जीव है तस्य परामर्शात उसका परामर्श होने से परामर्शात को इन्होंने खोल लिया संबंधात् उसका संबंध होने से बोले यहां तो जीव का संबंध जुड़ाई जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो सर स मतलब इतर इतर एवं अत्र जीव इतर जो दूसरा था वो यहां पर जीव का ग्रहण होना चाहिए इति चेत ऐसा कोई कहे तो न इति नेचे तत्तव्य तो दे रहे क्यों कसंभव न ही ये धर्मा दहरस्य धर्म ते तत्र उक्ता जीवे तस्मान क्योंकि जो धर्म पीछे दहर के कहे गए थे दहर के कौन से गुण कहे गए थे ये जिसमें ये दोनों पृथ्वी द्विलोक और पृथ्वी लोग जिसके अंदर विद्यमान है सूर्य और चंद्र जिसके अंदर विद्यमान है इत्यादि तो वो धर्म तो इसमें घटते नहीं है जीव में तो घटते नहीं है वो इसलिए वो नहीं हो सकता अब आगे कहा है इतर परामर्श संदेह थे बोले ये जो आपने कहा इतर का परामर्श हो रहा है इतर इसके कारण संदेह पैदा हो रहा है दूसरे का संबंध हो रहा है वो कैसे हो रहा है तो उसको कहा कश्च सो असंभव इत्युच्चते कौन सा है तो बोले देखो वहां ये एक वचन आया है एक वाक्य आया कौन सा अथय संप्रसादो अस्मत शरीर समुत्थाय परम ज्योति रूप संपत्य स्वयं रूपेण अभी निष्पत्य आत्माहित हो वाचन लगभग पहले भी आया है उस थोड़ा अंतर है इसमें ये जो वचन अभी हमने पढ़ा है ये है चांदोगे का आठ तीन चार पीछे जो हमने पढ़ा था उनहत्तरवे पृष्ठ कर देखिए ऊपर आठ बारह तीन ये आठ बारह तीन है उसमें और इसमें अंतर क्या है इसमें पहले वाले में क्या है स उत्तम पुरुष ये आठ बारह तीन है और अभी जो पढ़ा है ये आठ तीन चार है ये पहले का है वो बात का है है लगभग वही बात उसको छोड़ा अभी इसी के ऊपर देख रहे हैं अच्छा ये प्रसंग कहां का था आठ एक एक का दहर शब्द से किसका ग्रहण किया जाएगा और आठ एक तीन के अंदर कहा था जिसमें सूर्य चंद्र और द्वीलोक पृथ्वीलोक विद्यमान है अब इसके बाद ये आठ तीन चार आया तो बोले देखो ये वचन लिखा हुआ है क्या स एष संप्रसाद हो अस्मास समुता है ये सम्प्रसाद इस शरीर से उठ करके उस परम ज्योति को प्राप्त करके अपने रूप में संपन्न हो जाता है एश आत्मा इति हो चाहिए आत्मा है अब यहां किसका ग्रहण करेंगे जीवात्मा का ही ग्रहण होगा तो इससे पता लगता है कि वो जो दहर कहा गया था पीछे आठ एक एक का वहां जीवात्मा ही लेना चाहिए तो एक प्रसंग में बात चल रही है कुछ धर्म आगे वर्णन किए गए जिससे पता लगा कि यहां दहर का मतलब परमात्मा है तो बोले आगे ये वचन भी तो मिल रहा है इससे लग रहा है कि यहां तो जीव का ग्रहण होना चाहिए इसके कारण से संदेह उत्पन्न हुआ कि यहां कि किसका ग्रहण करें तो अत्र जीवात्मा न परामर्श है जीवात्मा का परामर्श संबंध संदेह में आ गया है कि परमात्मा के साथ साथ जीवात्मा भी हो सकता है अत्र संप्रसादो जीवो लक्ष्य वक्तुम शक्य थे ये हम कह ही सकते हैं कि संप्रसाद का मतलब जीव ही है और कुछ नहीं हो सकता है तथापि फिर भी संप्रसाद शब्दों न साक्षात जीववाची अब एक दूसरी बात कह रहे हैं कि संप्रसाद शब्द सीधे सीधे जीव का वाचक शब्द नहीं है संप्रसाद मतलब तो शुद्ध प्रसन्न शांत अर्थ लिए जाते हैं लेकिन बोले ये संप्रसाद शब्द सीधे सीधे जीव का वाची नहीं है क्यों नहीं है बोले यथो ही अन्यत्रण्य थे दूसरी जगह देखो एक बात और कही गई है ये इन्होंने बृहदारण्य को उपनिषद का वचन दे दिया क्या वचन है सवा एश ए तस्मिन संप्रसादे रत्वा चरित्वा वह यह है सवा ऐश ये कोई है यानी ये जीव के लिए सवाएश तस्वीन संप्रसादे इस संप्रसाद में रत्वा क्रीड़ा करके चरित्वा चल करके चला गया व्यक्ति आया होटल में ठहरा खाया पिया और चला गया तो जो व्यक्ति आया वो और जहां वो खेला कूदा या खाया पिया है वो दोनों अलग अलग होंगे नहीं तो का सवा ऐश वह यह है अभी है कौन ये तो नहीं पता सवा एशह एक तस्वीन संप्रसाद इस संप्रसाद में खेल करके रमण करके चल करके गतिविधियां करके काम करके चला गया तो ये जो आया है वो संप्रसाद से भिन्न होगा ना और वो ये जो आया है वो जीव है तो इस संप्रसाद में आया इसका मतलब संप्रसाद शब्द साक्षात जीव का वाचक नहीं है देखिए आगे संप्रसादो जीवा इति लेकिन संप्रसाद जीव है कैसे तात्स्योपाधिना एवं सकथितुम अर्यते तात्स्य उपाधि से तात्स्य कथन से उसमें स्थित जो है उसको संप्रसाद में जो स्थित है उसको जीव कहा गया है उसको संप्रसाद कहा गया जो संप्रसाद में है जीव उसको भी संप्रसाद नाम से कह दिया गया तस्मिन तत्व उसमें वह उसमें वो रहता है तात्स्य उपाधि इसके लिए प्रसिद्ध उदाहरण है मंचाहा क्रोशंती मचान चिल्ला रहे हैं पुकार रहे हैं मचान जो खेत में होते हैं, या मंचाहक रोशन थी मंच यानी स्टेज जो है बोले स्टेज आज तो बहुत चिल्ला रहा है बहुत जोर से बोल रहा है अब स्टेज तो बोलता नहीं है जड़ है या पेड़ पे जो मचान है वो भी नहीं बोलती है इसका मतलब है उसमें स्थित उस पर विद्यमान जो पुरुष है या व्यक्ति हैं वो बोल रहे हैं लेकिन फिर भी कह दिया जाता है कि आज तो मंच से आज तो मंच गरज रहा है मंच पर स्थित कभी गरज रहा है लेकिन पहले आज तो मंच गरज रहा है अब ये कथन है तत्थ्य उपाधि से कैसे पता लगा बोले कि अब ये फला व्यक्ति मंच पे आया है पहले तो कहा कि मंच गरज रहा है फिर बोले मंच पर ये व्यक्ति आया उसने माइक उठाया और फिर उसने कुछ बोलना प्रारंभ किया इससे तो ऐसा लग रहा है कि मंच और व्यक्ति अलग अलग हैं एक तरफ कहा जा रहा है मंच गरज रहा है तो जैसे कि मंच ही गरज रहा है इधर यह बोलने वाला व्यक्ति तो इसका मतलब दोनों अलग अलग है तो जहां यह कहा गया ऐशा संप्रसाद अस्मात शरीरात समुत्थाय अब ये संप्रसाद में जो जीव का ग्रहण किया गया तात्स्य उपाधि से है क्यों क्योंकि ये के वचन में संप्रसाद शब्द अलग पढ़ा गया है। वचन सवा सब आशा संप्रसादे रत्वा चरित्वा संप्रसादो जीव है उपाधि न कथितुम अर्ते गौण कथन है उपाधि से कथन है संप्रसाद का सीधा सीधा अर्थ जीव नहीं होगा लेकिन संप्रसाद में जो रहता है अब ये जो संप्रसाद शब्द है यहां पर सुषुप्ति अर्थ के अंदर आया है संप्रसाद का मतलब शरीर नहीं है और उस प्रसंग में संप्रसाद का मतलब सुषुप्ति ये जीव सुषुप्ति में जाता है और वहां पर रह करके रमण करके चल करके और फिर वापस चला जाता है यानी फिर जागृत अवस्था में आ जाता है तो संप्र क्योंकि संप्रसाद में निद्रा में सुषुप्ति में व्यक्ति स्वच्छ हो जाता है निर्मल रहता है संप्रसाद मतलब तो निर्मल सफाई सु, सु, सु, राग द्वेष निद्रा में हो जाता है ना निद्रा में भी कोई राग द्वेष से युक्त होता है क्या सपनों को छोड़ना निद्रा में कोई राग द्वेष रागद्वेष कि देखो कितने पवित्र हो जाते और प्रतिदिन पवित्र होने होना ही पड़ता है अगर पवित्रता का अवसर कम मिले तो फिर परेशान हो जाते <laughs> नींद नहीं आती है तो उसको भाई पवित्रता तो चाहिए ना दिन भर दिन भर जो हमने उल्टा सीधा किया तो पवित्र होने के लिए निद्रा में जाना पड़ता है भी कुछ देर शांति से बहुत झंझट हो गया कुछ देर अब घर में जाके विश्राम करेंगे तो वो अंदर पवित्र होता है और नहीं तो फिर औषधियों से उसको पवित्र स्थिति में पहुंचाया जाता है कि भाई छोड़ो इनको कुछ देर के लिए इन चीजों को जो आपको समस्या कर रही हैं राग और द्वेश और चिंताएं और पता नहीं क्या क्या ये दिक्कत हो रही है दुख हो रहा है और नहीं हो रहा है तो उसको औषधि दे आज का जो मनोचिकित्सा शास्त्र है ये मानसिक चिकित्सक होते हैं सबसे पहले अवश्य रूप से एक गोली देते हैं अधिकांश देते हैं नींद की गोली उसको देते जरूर चिकित्सा की दवाइया लो तो बोले जी नींद बहुत आती है उससे डिप्रेशन की दवाई दो बोले जी नींद बहुत आती है उससे देते ही है ना नींद की तो गोली अब नहीं देते हैं अब उसकी हानियां समझ में आ गई <laughs> कृत्रि में लेकिन प्राय अभी भी देते हैं बहुत लोग देते हैं जिसको भी सुनते हैं तो बोले नींद की दवाइया देते हैं आंखें भारी रहती है नींद ज्यादा आ रही है जी कुछ को मानसिक परेशानी हो और जो शारीरिक चिकित्सक होते हैं वो भी बहुत दे देते हैं कि चलो इसको थोड़ी नींद आ जाएगी अब नींद नहीं आए तो परेशानी और बढ़ जाती है तो निद्रा में जा करके ये सम्प्रसाद को प्राप्त होता है जैसे कि नदी में डुबकी लगा के मलिनता हटती है थोड़ा शांति ठंडक आ जाती है स्वच्छता ऐसे आकर के ताकि कुछ घंटे और जीवन जी सके वो तो ये जो संप्रसाद है उसमें रत्वा चरित्वा ये वापस आ जाता है तो संप्रसाद एक स्थिति हुई और जीवात्मा अलग हुआ तो संप्रसाद शब्द साक्षात जीव का वाचक नहीं है ये इन्होंने कहा यहां आगे अब जो पीछे हमने वचन देखा था सा एशा, अथा साम्रसाद हो संप्रसादो शरीर समुत्था है इस शरीर से ऊपर उठके तो शरीर समुत्था इतने वचन को इन्होंने लिया एक संकेत के रूप में इतने संदेहो जीवस्य से भवेद भाई शरीर से उठ करके ये वचन किस पे घटेगा जीव पे तो घटेगा परमात्मा पे घट सकता है क्या हम अंदर के लिए तो कह सकते हैं कि भाई अंदर जीव है तो परमात्मा भी है अंदर शरीर के तो यहां तो दोनों बातें घटेंगी दोनों के संदेह हो सकता है किसके लिए कथन कर रहे लेकिन साथ में अगर कहा कि अस्मात् शरीर आप है शरीर से उठ करके निकल करके तो अब तो परमात्मा नहीं आ सकता परमात्मा शरीर छोड़ के जा नहीं सकता है सदा वैसा ही न तो आया ना गया तो ये लक्षण तो बताएगा कि यहां जीव का ही कथन है अस्मात शरीर समुत्था तो जब ये आ गया तो प्रसंग से जो प्राप्त आ रहा है दहर वहां पर भी जीवी अर्थ ले लो ये पूर्व पक्षी का कथन बनेगा तो शरीर समुत्थाय संदेहो जीवस्य से भवे जीव का संदेह होता है हो सकता है लेकिन कहा किंतु अत्र सूत्रकार स्वमतम परामर्शम उपरिष्टात विश करिष्यति लेकिन सूत्रकार अपने मत को परामर्श को आगे विश करेगा आगे जो और सूत्र आएंगे खोलेंगे वहां पर उसको और स्पष्ट करेगा किमर्थो हो अयम परामर्श ये जो परामर्श है संबंध है अर्थात इस प्रसंग में प्रारंभ दहर से किया फिर ऐसे वचन आए जिससे परमात्मा का ग्रहण होता है और फिर बाद में ऐसे वचन आ गए जिससे जीव का ग्रहण हो रहा है ये ऐसा संप्रसाद है इसमें निसंदेह जीव का ही ग्रहण है तो जब प्रसंग परमात्मा का चल रहा था तो बीच में जीव को क्यों ले आए चलो यूं कह सकते हैं किसी ने कह दिया कि भाई और लक्षण है उससे परमात्मा सिद्ध हो रहा है उसने कहा कि लक्षण तो जीव के भी हो रहे हैं तो कहा नहीं जीव के नहीं यहां तो परमात्मा के ही घटेंगे तो बोले फिर इसको बीच में क्यों लाए जीव का वर्णन यहां बीच में क्यों किया ये प्रश्न तो खड़ा होगा ना बोले उसका उत्तर आगे बताएंगे कि पर ब्रह्म का प्रसंग चल रहा था उसके बीच में जीवात्मा परक वचन यहां क्यों दे दिया उसके लिए इन्होंने कहा कि ये परामर्श उपरिष्टाद विषदी करिष्यति किमर्थो एयम परामर्श आगे केवलम परामर्शोपलंभाव नेदम मंतव्यम यह धैर्य जीवो अस्थि केवल परामर्श के, के उपालंभ से ही ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि धैर्य का मतलब जीव है परामर्श मतलब संबंध या बीच में जो जीव संबंधी वचन आ गया है इसको देखते ही ये नहीं समझ लेना चाहिए कि दहर का मतलब जीव है क्या करना चाहिए किंतु दहर से ये धर्मा उस दहर के जो धर्म वहां पर बताए गए गुण धर्म बताए उसके आधार पर निर्णय करना है कि दहर का मतलब क्या है तो अपहत पापम अपहह पापमा इत्यादि जो है जो पाप से बिल्कुल रहित है शुद्ध है इत्यादि जो वहां पर कथन कहे गए कौन से जो आगे बताए यह आत्मा अपहत पापमा विजरा जरा से रहित है विमृत्यु हो विशोक को शोक से रहित है मृत्यु से रहित है विजिगित सह भूख से रहित है अब वो आत्मा को तो लगेगी ना खाने की इच्छा तो होती है ना अपिपास है जिसको प्यास नहीं है सत्य काम है जिसकी कामनाएं हमेशा सत्य ही होती है जीवात्मा जीवों की कामनाएं तो असत्य भी होती है सत्य संकल्प हा हा। जो हमेशा सत्य संकल्प वाला ही होता है निश्चय वाला गलत नहीं होता है संकल्प के ऊपर बिंदी लगी है वो हटा लीजिए स पे सो so, अन्वेष्टि उसका अन्वेषण करना चाहिए और उसको जानना चाहिए ये जो कथन किया कह रहे हैं एते ते धर्म जीवे संभवंती ये धर्म तो जीव में संभव ही नहीं है तस्मात तस्मात् जीव अत्र दहरा आकाश किंतु परमात्मा एव अस्ति इसलिए दहरा आकाश यहां जीव नहीं है परमात्मा ही है अन्य धर्मों के जीव में असंभव होने से जीव का ग्रहण नहीं होगा परमात्मा का ही ग्रहण होगा यहां तक बात हुई, लेकिन यह तो रहेगा भई यह वचन यहां क्यों दिया है उसको आगे बताएंगे चले उन्नीसवां सूत्र उत्तरात चेत आविर्भूत स्वरूपस्तु, स्तु उत्तरातचेत उत्तर मतलब बाद के वचनों से पूर्व पक्षी अभी यूं कहने लगे कि नहीं देखो आगे भी और वचन आए हैं उससे भी पता लगता है कि यहां दहर से जीव का ग्रहण होना चाहिए तो अगर ऐसा कहे कोई तो बोले आविर्भूत स्वरूपस्तु वो तो उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति मात्र को वहां पर कहा गया है भाष्य से स्पष्ट होगा उत्तर वचना दहरो अत्र जीवा प्रतीय पूर्व पक्षी कह रहे हैं नहीं बाद के और वचनों से भी दहर का मतलब जीवी प्रतीत हो रहा है यहां पर चेद उच्चेत तरही न समीचीन कथनम ये कथन ठीक नहीं है क्यों आविर्भूत स्वरूप तो खोल रहे हैं इसको यस्य उत्तर स्मीन वचने प्रतिपाद्यते बाद वाले वचन में जो कथन किया गया है सतु आविर्भूत स्वरूपः आविर्भूत स्वरूप वाला है आविर्भूत स्वरूप को खोल रहे हैं आगे तद दहरेण परमात्मा सह आविर्भूत स्वरूपवान वो दहर परमात्मा के साथ प्रकट रूप वाला हो गया कट रूप वाला तो है लेकिन कैसे दहर परमात्मा के साथ संपर्क से आविर्भूत स्वरूप वाला है कौन है वो मुक्तो जीव प्रतिपाद्य मुक्त जीव का वहां प्रतिपादन किया जा रहा है दहरस्तु परमात्मा पी गम्यते। नात्र हानी हानी में दो आकी मात्रा हटा लीजिए दहर तो परमात्मा ही वहां पर कहा गया है और इसमें कोई हानि नहीं है सूत्र के तात्पर्य को खोला लेकिन वो उत्तरवर्ती वचन कौन सा है उसको अब भाष्यकार आगे उद्धृत कर रहे हैं जिस वचन को लेके ये कथन किया गया आक्षेप किया जा रहा है संभावना है उसको अब आगे कथन कर रहे हैं तथ्य था जैसे कि स एषो अक्षनी पुरुषो दृश्य ते आत्मा इस स एष स की जगह या कर लीजिए या एशो अक्षनी पुरुषो दृश्य ते आत्मा ये जो आंख में पुरुष दिखाई दे रहा है ये आत्मा है पुरी में रहने वाला जो नेत्र के पीछे दिखाई दे रहा है ये आत्मा है ये कथन ये वचन आ गया ये उत्तरवर्ती वचन है उत्तरवर्ती कैसे ये आठ सात चार है छंदोगे का पीछे जो कहा था सेवा एश संप्रसादो ये आठ तीन चार था जिसके आधार पर कहा और ये आठ सात तीन है और आगे का वचन है तो कहते हैं अत्र उत्तर वचने प्रजापति इंद्रम उपाधिशत जागृत अवस्थागतम आत्मानम ये वो प्रसंग है प्रजापति के पास जो इंद्र और विरोचन गए थे आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस कथा के बीच के हैं ये वचन आगे भी कुछ वचन आएंगे उसी प्रसंग के हैं तो, तो प्रजापति ने जो इंद्र को उपदेश दिया फिर इंद्र वापस लौट के आया फिर उपदेश दिया फिर वापस लौट के आया वो जो प्रसंग चल रहा है उसको थोड़ा सा भी दोहरा रहे हैं उसकी स्मृति फिर इसका उत्तर देंगे तो अत्र वचन वचने यहां उत्तर वचन में प्रजापति इंद्र को उपदेश देते हुए जागृत अवस्था में स्थित आत्मा का कथन कर रहा है सबसे पहले ये जो वचन था ना यह एशो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते थे आत्मा यह जागृत अवस्था के पुरुष का वर्णन किया जा रहा है जागृत अवस्था में जगते हुए क्योंकि आंख में दिख रहा है मतलब तो आंखें खुली हुई हैं अब जग रहा है वो तो स चरीरम अनुनश्य मानम पश्यन अच्छा ये उपदेश दिया प्रजापति ने इंद्र चला गया और उसने परामर्श किया यानी विचार किया क्या विचार किया कि शरीर के पीछे पीछे तो फिर तो ये भी नष्ट हो जाएगा जबकि कहा जाता है कि आत्मा तो नित्य है यदि यदि ये ही होता तो फिर तो शरीर के साथ साथ नष्ट नहीं होना चाहिए था तो ना संतुतोष है उसको संतोष नहीं हुआ और पुनरागत्य आगत्य पृष्ठवान प्रजापति से फिर आके पूछा उसने तो उसको तम प्रजापति अब इंद्र को प्रजापति ने फिर कहा एतम तु एवते भूयो अनु व्याख्या ठीक है अब तेरे को मैं आगे की बात भी बताऊंगा और खोल के बताऊंगा यह ऐसा स्वप्ने मही माना हा, चरती ऐसा आत्मा ये जो स्वप्न में अपने को बहुत बड़ा समझ के और फिर जो गमन करता है जो चाहे जितना भी अच्छा बड़ा समझ के ये आत्मा है तो पहले जागृत अवस्था का कहा था यह स्वप्न अवस्था का, का तो ये स्वप्न अवस्था गतम आत्मान उपदेश स्वप्नावस्था में स्थित आत्मा के बारे में बताया पुनरअपी इंद्रो असंतुष्टः सन आगत्य आत्मान पृष्ठवान इससे भी इंद्र संतुष्ट नहीं हुआ प्रश्न खड़ा हो गया तो फिर आके पूछा तो सप्रजापति पुनः उपदेश फिर से उपदेश गया ए तु एवते भूयो अनुवाख्यामी इसी के बारे में मैं तुम्हारे को और बताता हूं क्या यत्र सुप्ता हा, समस्ता हा। ये जो सोता हुआ समस्त हो जाता है समस्त मतलब समाहित हो जाता है इंद्रियां जिसकी निग्रहित हो तो गई हैं ऐसा सम प्रसन्न निर्मल होता है स्वप्नम न भी जानाती स्वप्न भी नहीं देखता है ऐसा आत्मा ये आत्मा है तो जागृत जागृत अवस्था स्वप्न और ये सुषुप्ति का क्रमशः वर्णन कर रहे हैं इति सुषुप्तावस्था ग आत्मा और फिर इससे भी स इंद्र पुनर अपनी असंतुष्ट पुनर आगत्य प्रजापतिम अप्रिचित इंद्र इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और फिर आकर के फिर इंद्र प्रजापति से पूछा कि यह तो आत्मा नहीं हो सकती तो तम प्रजापति प्रजापति बोला एतम तु एवते भूयो अनुवाख्या से इसको तुमको और बताऊंगा क्या बताया तो मर्त्यम व इदम शरीरम मर्त्यम कर लीजिए इसको रे फॉर बिंदी मर्त्यम शरीरं ये शरीर तो मरते हैं मरणशील है, है। अल्पविनाम। मृत्तुना। क्योंकि मृत्यु के द्वारा आत्त है प्राप्त है ग्रस्त है आत्मनो उस अमृत न मरने वाले अशरीर से जो वास्तव में शरीर नहीं है शरीर से भिन्न है उस आत्मा का अधिष्ठातुम अधिष्ठानम उसके अधिश्थ, अधिश्थ, उसको अधिष्ठाता करने के लिए उस अधिष्ठाता का ये अधिष्ठान है शरीर से आत्मन अधिष्ठातु आत्मा का जो कि अधिष्ठाता है उस अधिष्ठाता का ये अधिष्ठान है शरीर तो अधिष्ठान है यानी शरीर से भिन्न कर दिया उसको आत् वही सरीर है प्रिया प्रियाम और शरीर से ग्रसित या गृहित होता हुआ ये प्रिय और अप्रिय से युक्त तो होता है प्रियता अप्रियता का भाव शरीर से युक्त होने पर ही आता है यानी तो आएगा ही नहीं आत्मा में क्योंकि उसकी प्रियता अप्रियता का कुछ कारण ही नहीं है वहां पर दोनों जो प्रिय अप्रिय भाव है ये शरीर के होने पर ही आते हैं इसी को और आगे स्पष्ट कहा न वही सशरीरस से सतह प्रिय प्रिय अपहति अस्ति अस्थि नह निश्चय से कह रहे हैं सशरीरस से सतह शरीर के रहते रहते तो प्रिय अप्रिय की अपहति नाश होता ही नहीं है पूरी तरह से शत प्रतिशत की बात है वो जो आध्यात्मिक ग्रंथों में और उसमें कहा जाता है कि यह प्रियता अप्रियता से ऊपर उठ गया है लाभ से ऊपर उठ गया है सुख दुख से ऊपर उठ गया है तटस्थ है मान अपमान से ऊपर उठ गया है वो एक स्तर तक है शत प्रतिशत नहीं है वो वो जगह वो बात अपनी जगह ठीक है उसका इससे विरोध नहीं है लेकिन पूरी तरह से सुख दुख से रहित हो गया कोई ये दावा करने लगे सुख दुःख हानिलाभ से काफी उठ चुका है वो अच्छे स्तर पर उठ गया योगी बन गया है लेकिन इसके आधार पर वो कहने लगे कि अब फिर जरूरत ही क्या है कोई सुख दुख भी नहीं है आनंद से मग्न है तो अब शरीर छोड़ना ही नहीं है सुख दुख तो फिर भी रहेंगे प्रिय अप्रियता की अपहति तो नहीं है कोई व्यक्ति है ही नहीं हुआ ना हुआ है ना होगा जो शरीर में है और उसके प्रियता अप्रियता शत प्रतिशत हट गए हो शून्य हो गए अशरीरम वसंतम ना प्रिय प्रिय इस प्रशत ये जो प्रियता अप्रियता है ये छुएंगे नहीं कब अशरीरम वसंत जब शरीर नहीं होगा तभी ये संभव है तो जो लोग शरीर में रहते वही कहते हैं मुक्ति हो गई और अब कोई आवश्यक ही नहीं है हम तो जन्म लेते रहेंगे और मुक्त होते रहेंगे तो वैदिक सिद्धांतों में उपनिषदों में तो एकदम पक्का स्पष्ट है कि शरीर जब नहीं होगा तब ही वो स्थिति आ सकती है, है मुक्ति नहीं वो हो सकती है शरीर के रहते कितने भी सुख सुविधाएं हो सब कुछ अच्छा हो तो भी वो स्थिति दुख रहती स्थिति नहीं आ सकती तो इसी वचने शरीर भिन्नम आत्मानम उपदिष्टवान इस वचन में भी शरीर से भिन्न आत्मा का कथन किया गया तो अब इसके आधार पर और आगे भी वर्णन करेंगे इनका कहना है कि यहां जो सब आत्मा का कथन किया गया है आत्मा का ही कथन हो रहा है लेकिन अब जो शुरुआत में आठ एक एक में जो दहर का परमात्मा का उपदेश किया बीच में परमात्मा के धर्म भी आ गया बीच में आत्मा का भी आ गया उसके आगे भी आत्मा का आ गया तो आखिर इस प्रसंग के और वचनों को देख के करने लगे तो संदेह बना रहेगा कि आत्मा का विषय शुरू किया था दर का मतलब आत्मा या परमात्मा उसके निर्णय के लिए और आगे की बातें कल देखेंगे प्रणवता जी दे। ओ... अभी को ओ आचार्य कुछ कहना? जी।, जी जी बोलो संप्रसाद का अर्थ जीवात्मा और पूर्व पक्ष की बात लेकर सुषुप्ति का भी अर्थ दर्शाया गया तो ये कैसे समझे जब संप्रसाद का दो दो अर्थ हो रहे हैं क्योंकि इस जीवात्मा ही ले और जीवात्मा के आधार पर भूमा शब्द का जो